नमस्कार आज 20 मई 2021 गुरुवार का दिवस है और हरिहत्रिक आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है पिछले कुछ सप्ताहों से हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्ययन को पुनः आरंभ कर चुके हैं जिसमें हम सातवें अध्याय का अध्ययन पिछली बार पूर्ण कर चुके हैं तो अत्यंत संक्षिप्त में सप्तम अध्याय के बारे में जानकर फिर हमारा जो आज का मुख्य विषय है जिसको हम अष्टम अध्याय के बारे में अध्ययन करना आरम्भ करना चाहते हैं तो वो शुरू करेंगे सप्तम अध्याय में भगवान ने अपने स्वरूप के बारे में बताया था कि मैं क्या हूँ उन्होंने बताया था कि मुझ पर मन लगा जो संसार से मन हटाएगा और मुझ पर ही मन लगाएगा मुझको ही प्राथमिकता देगा उसे मैं अपने स्वरूप को प्रकट कर दूँ उसको प्रकट करने में बोला, मैं ज्ञान और विज्ञान दोनों दूंगा ज्ञान यानी एक सैद्धांतिक ज्ञान और विज्ञान मतलब उसका प्रायोगिक पहलू या ना जो जीवन में उसको उतारा कैसे जाए दोनों बातें मैं आपको बताऊँगा आप इस तरह से सब... दोनों अपरक्ष हो जाता तब वो वास्तविक हो जाता है क्योंकि जीवन में जब तक जीव नहीं तो खाली पांडित्य रहेगा और जब उसको जीवन में जियोगे तब वो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है अन्यथा मात्र पांडित्य तो उस ज्ञान के पांडित्य से ज़्यादा महत्व तो नहीं है क्योंकि कई लोग पांडित्य को ही ज्ञान समझ लेते हैं तो पांडित्य और ज्ञान में फर्क है पांडित्य मानसिक स्तर पर होता है ज्ञान अस्तित्व के स्तर पर होता है जिसको नेवल लेवल बोलते हैं जो हमारे केंद्र में होता है तो हमारे केंद्र की के हम बात करते हैं कि वो ज्ञान मनुष्य के नेवल लेवल पे है ना कि उसके अस्तित्व तो के स्तर पर आ जाता है तब तो वो जीवन को साथक बना उसमें कुछ बात बड़ी अच्छी पड़ी थी हमने कि मैं बलवान का बल हूँ जो काम राग से मुक्त है यानी बड़ी सुंदर बात है बलवान के बल को भगवान कहते हैं कि बलवान का बल मैं हूँ लेकिन कौन सा बल जो कामनाओं से राग द्वेष से मुक्त है अब जब हम बलवान के बल की बात करें चूँकि बहुत बहुत ही अच्छा सुंदर श्लोक है इसको हम आज तीसरी बार बात कर रहे हैं इसकी क्योंकि बलवान का बल वो होता है जिसके द्वारा वो अपने बल का प्रदर्शन करता है या कोई कार्य करता है या उस बल का परीक्षण करता है और बल का परीक्षण जब करता है तो उसमें भगवान कहते हैं कि बलवान का बल मैं हूँ बलवान तो उस बल से किसी का अहिब कर सकता है बलवान तो उस बल से बहुत कुछ संसार के खिलाफ कर सकता है ईश्वर के खिलाफ़ कर सकता है समाज के और संसार के विरुद्ध कर सकता है लेकिन फिर भगवान कैसे कहते हैं लेकिन फिर उसके आगे वो स्पष्ट करते हैं काम राग विवर्जितम बलम बलवताम अस्मी काम राग विवर्जितम जिसमें कामना और राग नहीं है वो बल में हूँ तुम कामना पूर्ण तरीके से अगर कार्य करते हो तो मैं वो बल नहीं हूँ और अगर राग द्वेष है आप तो भी उस बलवान का बल मैं नहीं हूँ लेकिन कम हो जब कामना राग द्वेष से मुक्त होकर जब वो कुछ इच्छा करता है संसार में तो वो परमेश्वर की इच्छा शक्ति है चेतना ही इच्छा शक्ति बनती है और इच्छा शक्ति ही प्रमेय संसार बनता है इच्छा शक्ति ही प्रमेय संसार का धारण करती है तो मनुष्य की वो इच्छा शक्ति जिसमें राग काम नहीं है यानी जिसमें मोह नहीं है द्वेश नहीं है और कामनाएं है, नहीं हैं इनसे अगर वो मुक्त है तो वही इच्छा शक्ति परमेश्वर की इच्छा शक्ति और वही इस सृष्टि को धारण करती तो ये बड़ा सुंदर श्लुक था इसकी जो व्याख्या भगवान की दी थी कि मैं वो का बल बल बलवान का बल हूँ इसके अलावा उन्होंने बताया था कि मैं इस धरती में गंध रूप से हूँ तो कौन सी गंध सुगंध दुर्गंध ऐसा कुछ नहीं गंध मूल रूप से जलवा में स्वाद रूप से हूँ हम पूछें कौन सा स्वाद नहीं कोई मीठा स्वाद नमकीन स्वाद खारा तुरा नहीं मैं स्वाद रूप से हूँ क्योंकि स्वाद का जो मूल स्वरूप है वो परमेश्वर है और जब हम उसमें खारा मीठा नमकीन कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है उसमें इन पंच महाभूतों का मिश्रण हो जाता है जिसकी वजह से उस स्वाद में कोई विशिष्टता आ जाती तो अविशिष्ट स्वाद में हूँ विशिष्ट स्वाद संसार है विशिष्ट गंध संसार है अविशिष्ट गंध में सूर्य में मैं प्रकाश रूप हूँ चंद्रमा में भी प्रकाश रूप हूँ और सृष्टि में भी मैं प्रकाश रूप हूँ लेकिन कैसा प्रकाश अविशिष्ट प्रकाश अगर कहो कि तेज प्रकाश सूर्य प्रकाश चंद्र प्रकाश नहीं वो नहीं मैं क्या हूँ मूल रूप से प्रकाश स्वरूप इस तरह से वो भगवान अपना परिचय देते हैं और वो बताते हैं कि जो तुम मुझे मन लगा सिर्फ मुझ पर ध्यान करोगे तो मैं तुम्हें अपना स्वरूप उजागर कर दूँगा तो इस तरह से हमने पिछला सातवां अध्याय पढ़ा था अंत में हमने पढ़ा था कि भगवान ने कहा था कि मुझे तुम चार रूपों में जानो अध्यात्म अधिभौतिक अधिदेविक और अधिअिक इन चार स्वरूपों को जो जानता है वो मुझे सत्य में जानता है यानी चार रूपों में मुझे जानो इस संसार में जानने के चार रूप हैं भगवान को जानने के क्योंकि अद्वैत हम कहते हैं अद्वैत ठीक है अरूप हम समझते हैं अरूप लेकिन उसके बावजूद मनुष्य को समझने के लिए अपनी बुद्धि में बिठाने के लिए उसे किसी न किसी कल्पना की आवश्यकता है उन्होंने आगे ये भी कहा है कि मैं अकल्पनीय हूँ इसका कल्पना नहीं की जा सकता लेकिन फिर भी मनुष्य को आरंभिक रूप से उसकी कल्पना करना ही पड़ेगी तो वो किस तरह से कल्पना की जाती है उसके लिए उन्होंने भगवान ने चार स्वरूप बताए हैं अब अपन इन चार स्वरूपों का पहले समझने का प्रयास करेंगे कि चार स्वरूप क्या हैं उसके बाद अर्जुन प्रश्न पूछते हैं इन्हीं स्वरूपों के बारे में तथा कुछ अन्य प्रश्न भी पूछते हैं आठवें अध्याय के आरम्भ वो प्रश्न क्या हैं और भगवान उन प्रश्नों का आठ प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो उन प्रश्नों और उत्तरों को हम पढ़ेंगे उसके पहले हम यहाँ पर एक छोटी सी मूलभूत बात को समझते हैं अगर हम किसी को बोलते हैं बड़ा है तो बड़े का क्या मतलब होता है कि वहाँ पर कोई छोटी चीज़ भी है जिसकी तुलना में वो बड़ा है. अगर हम कहें कि ये आम बड़ा है अगर हम कहें कि आम बड़ा है तो निश्चित रूप से वहाँ पर छोटे छोटे आम भी हैं इसलिए वो आम बड़ा है अगर हम कहें कि ये बात सत्य है यानी इसके तुलना में वहाँ पर कोई झूठी बात भी है इसलिए यह सत्य है अगर हम कहें कि इस वक्त नौ बज रही और आप बोलोगे दस बज रही तो नौ बजे वाला ज़्यादा सही है क्योंकि नौ के करीब घड़ी है इसलिए वो ज़्यादा सत्य है इसी तरह हम कहेंगे कि मैं सुखी हूँ शायद कल मैं दुखी था इसलिए आज सुखी हूँ और शायद मैं किसी दुखी को देख रहा हूँ इसलिए मैं सुखी हूँ इस प्रकार से बड़ा छोटा सूक्ष्म स्थिर सुख ये सब सापेक्षिक शब्द हैं जब हम संसार में रहते हैं सुख की बात करते हैं तो दुःख के सापेक्ष करते हैं बड़े की बात करते तो छोटे के सापेक्ष करते सुख की बात दुख के सापेक्ष छोटे की बात बड़े के सापेक्ष स्थिरता की बात अस्थिर के सापेक्ष प्रकाश की बात अंधकार के सापेक्ष यानी इस द्वैत संसार में समस्त ये परिभाषाएं अपने विलोम के साथ ही कही जा सकती है हम कहें कि ये लाइन बड़ी है इसका मतलब इससे छोटी लाइन उपस्थित है अन्यथा इसको हम बड़ी कैसे कह सकते लेकिन इसके मतलब सारे के सारे अध्यात्म में अलग हो जाते अध्यात्म में ये निरपेक्ष शब्द सबसे पहले देखा जाता है इसको बोलते हैं एक्सोल्यूट यहां हम संसार में द्वित संसार में सब कुछ सापेक्ष है सुख भी सापेक्ष है उम्र भी सापेक्ष सुख भी सापेक्ष है। उसका आकार भी सापेक्ष लेकिन अध्यात्म में सबसे बड़ी बात यह है कि अध्यात्म में हम जिन जिन बातों की बातें करेंगे वो सब निरपेक्ष वो तुलना नहीं करने की वह अपने आप में पूर्ण है अब यहां जब हम कहे बड़ा मतलब उससे बड़ा कुछ भी नहीं है वो सबसे बड़ा है क्योंकि आगे आने वाले प्रश्न उत्तरों में ये बात को जानना जरूरी है इसलिए हम इसकी यहाँ पर मूल बातें बड़ा मतलब सबसे बड़ा उससे बड़ा कुछ नहीं होता सत्य का मतलब ये होता है कि वो समय की कसौटी पर अस्थिर ना हो कभी यानी बदले नहीं जैसे हम कह नौ बज रही है तो घंटे बरबाद देखो मैंने बोला था ना दस बजे अब मेरी बात सत्य होगी तुम्हारी गलत होगी अभी मैं कहूँ कि नौ बजे तुम कहो दस बजे अभी तीसरा कहेगा नहीं नौ बजे वाला डॉक्टर साहब सही बोल रहे हैं लेकिन घंटे बरबाद मैं गलत हो जाऊँगा और आप सही हो जाओगे क्योंकि दस बज जाएगी इस तरह से सत्य समय की कसौटी पर जो खरा नहीं उतरता वो सत्य नहीं ऐसा ही जो अंतरिक्ष की कसौटी पर सत्य नहीं उतरता वो भी सत्य नहीं है मैं अगर कहूँ कि तुम मेरे पास हो थोड़ी देर बाद आप दूर चले गए अब हम कहेंगे वो तो हम दूर है तो बोले तुम झूठ बोल रहे थे बोले उस समय का तात्कालिक सत्य था इसलिए संसारिक सत्य सब तात्कालिक सत्य होते हैं मैं युवा हूँ ये तात्कालिक सत्य मैं सुखी हूँ ये तात्कालिक सत्य तो जितने भी सापेक्षिक सत्य छोटे बड़े स्थिर सुख दुख हैं वो सबके सब सापेक्षिक सत्य हैं यहाँ परमेश्वर की जब हम बात करते हैं तो हम निरपेक्ष सत्य की बात अरे समस्त सत्य जो समय की कसोटी पर अपरिवर्तित हैं जो अंतरिक्ष की कसौटी पर भी अपरिवर्तित है क्यों क्योंकि ये समय और अंतरिक्ष से परे हैं ये समस्त सत्य जो परमेश्वर से संबंधित हैं वो समय और अंतरिक्ष दोनों से परे हैं जहाँ न तो समय की कुछ चलती है न अंतरिक्ष की कुछ चलती है अंतरिक्ष उसको बदल सकता है जो अंतरिक्ष की सीमा में है जो अंतरिक्ष से है उस पर अंतरिक्ष की कुछ भी बल नहीं चलता अंतरिक्ष का समय का बल उस पर चलता है जो समय के साथ आकार लेता है समय के साथ जन्म लेता है जो समय के पूर्व उपस्थित था उस पर समय का बल नहीं चलता क्यों कि कोई भी अपने पिता से ज़्यादा उम्र में बड़ा नहीं हो सकता चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए पिता से बड़ा नहीं हो सकता इस जिसने जन्म दिया है उससे बड़ा कोई भी नहीं हो सकता तो समय को जन्म दिया है भगवान ने काल को जन्म दिया है महाकाल ने इसलिए महाकाल से बड़ा काल नहीं हो सकता अकाल से बड़ा काल नहीं होता इसलिए यहाँ पर जो कुछ हम अब बात करने जाएंगे वो निरपेक्ष बातें हैं सत्य का मतलब होता है जो समय और अंतरिक्ष से अपरिवर्तित रहे हो सत्य बड़े का मतलब होता है जो सबसे बड़ा है अब हम पुरखा की बात करें कि वो पुरखा है तो पुरखे का मतलब हो कि उसका कोई बाप नहीं वो सबसे बड़ा बाप क्योंकि उस हम के हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी आखिर कहीं ना कहीं दो चार पीढ़ी हमको याद है फिर याद नहीं लेकिन इतना लगता है कोई तो होंगे लेकिन कहीं तो ये श्रृंखला समाप्त तो होगी और जहां ये श्रृंखला शुरू हुई है अगर हम पीछे पीछे पीछे जाएँ तो जहां ये श्रृंखला शुरू हुई है वही आदि स्थान पुरखा कहते जिसको गुरु नानक देव भी कहते थे करता पूरक वो कहते थे निर्भह निर्वेर अकाल मूर्ति एक ओंकार सतनाम करता पूरक निर्भह निर्वेर अकाल मूर्ति एक यानी वो एक है दो तीन चार पाँच दस नहीं तभी वो अद्वैत को शुरू अद्वैत का बड़ा अच्छा सुंदर बताया गुरु नानक देव ने कि एक है वो ओंकार है मतलब चैतन्य स्वरूप है ओंकार का मतलब होता है चैतन्य स्वरूप सतनाम का मतलब होता है वही सत्य है और बाकी सब झूठे क्योंकि यहाँ पर एप्सोल्यूट्रुत की बात हो रही है अंतिम सत्य की बात हो रही है जो समय और अंतरिक्ष से अपरिवर्तित है एक ओंकार सतनाम करता यानी इस संसार का एकमात्र करता जो कुछ भी हम कहें कि कम तुम सोचो मैं करता हूँ लेकिन तुम करता नहीं हो वो सोचो वो करता है वो करता, है, वो करता नहीं एकमात्र करता वही है क्योंकि संसार को बनाया उसने और वही अंतिम करता है और वो पूरक है यानी वो पूर्वज है वहाँ से पूर्वजों की श्रृंखला समाप्त हो जाती हम कहें उसका पिता उसका पिता तो वो जहां पर ये श्रृंखला शुरू हुई थी उसका नाम है करता पूरा और निर्भव उसको भय से मुक्त है क्योंकि वो भय तब होगा जब कोई दो होंगे अगर हम दो बैठे तो क्या मालूम ये मेरे को खा नहीं जाए ये मुझे मार दे ये मेरा प्रतिस्पर्धी बन गया लेकिन जब हम मैं अकेला हूं तो भय किससे और निर्वैर तो वेर के लिए भी दो चाहिए और अकाल मूर्ति यानी वो समय से परे है और अकाल मूर्ति का मतलब होता है सर्वव्यापी जो समस्त सृष्टि में व्याप्त है और गुरु प्रसाद यानी परमेश्वर को जानना है तो पर ईश्वर गुरु के प्रसाद से यानी उसकी प्रसन्नता से ही जाना जा सकता है यानी जिस पर परमेश्वर की या गुरु की कृपा हो वही परमेश्वर को ठीक से जान सकता है तो यहाँ हम सब एप्सॉल्यूट की बात करते हैं वो चाहे पुरखा की बात हो सूक्ष्म की बात हो तो उससे सूक्ष्म कुछ नहीं स्थिर की बात हो तो स्थिर का मतलब होता है पॉइंट ऑफ रेफरेंस यानी कि संदर्भ बिंदु यानी जिसको केंद्र में रखकर समस्त सृष्टि उसके आसपास चलाए मान वो स्थिर है यहाँ स्थिरता कई तरह की होती मैं कहता तो हूँ ये टेबल स्थिर है तो धरती तो, तो तेरह किलोमीटर एक सेकंड में चल रही है तो ये टेबल कहाँ से स्थिर है टेबल तो उसका साथ ही चल रही है लेकिन ये किसके सापेक्ष? सापेक्ष सूर्य के सापेक्ष सूर्य के सापेक्ष उसकी गति है करीब करीब 20 किलोमीटर प्रति सेकंड लेकिन इस धरती के सापेक्ष तो ये स्थिर है इसलिए ये को स्थिरता कोई स्थिरता नहीं है स्थिरता तो वो जिसके संदर्भ से समस्त सृष्टि चलायमान है और वो अचलायमार उसको हम इसलिए शून्य पर बोलते हैं घट्टी में जो बीच में किला रहता है वो कितना भी तेज़ी से घटी घूमे वो किला अपनी जगह रहता वो नहीं चलता उसके पास में जो धुन होती है वो भी बच जाती है पीसने से जो गेहूँ होते हैं वो पीसने से बच जाते हैं इसलिए भगवान के जो करीब करीब चला जाता है वो संसार में घुटने पीसने से बच जाता है क्योंकि वो एकदम केंद्र में रहता है इस तरह से हम इस परमेश्वर को इस तरह समझते हैं केंद्र से हम जितनी दूर रहेंगे चक्की के पाटे में उतनी जल्दी पिसे जाएँगे यानी हम समय के और अंतरिक्ष के प्रभाव में उतने ज़्यादा आएंगे जितने हम ईश्वर से दूर हैं इसलिए ईश्वर से नज़दीकता वही है जो एप्सोल्यूट है एप्सोल्यूट का मतलब जो निरपेक्ष परमेश्वर है जब हम सापेक्षिक मूर्तियों पर जाते हैं जिसके बारे में हमने पिछली बार भी पढ़ा था कि जब लोग छोटे छोटे देवताओं की पूजा करते छोटे छोटे देवताओं को अपनी मन्नतें मांगते तो वो कहते हैं वो विघ्न हरेगा ये मेरा साहस बढ़ाएगा ये मेरा काम बना देगा ये मेरे मांग पूरी कर देगा ऐसे छोटे छोटे देवताओं के प्रति हम जब आकर्षित होते हैं तो भगवान कहते हैं कि मैं भी वो छोटा छोटा देवता बन के उनकी उन छोटी छोटी कामनाओं की पूर्ति कर देता हूं, क्योंकि मेरे को तो बहुत अच्छा है तुम चाहते तो मेरे को खुद को मांग सकते तो तुम इतनी से कटोरी लेकर आए मैं तो तुमको पूरा खजाना तुमको सौंपने को खड़ा हूँ और तुम इतनी से कटोरी लगाओ कि मेरा तो नौकरी लगा देना छोरे की उनका ये कौन सी बड़ी बात ये लगा देता हूँ अब वो तुम्हारी बुद्धि वहीं स्थिर कर देता हूँ सातवें अध्याय में बोलते हैं वो कि मैं तुम्हारी बुद्धि उन छोटे छोटे देवताओं में स्थिर कर देता हूँ ताकि तुम उन छोटे-छोटे कामनाओं की पूर्ति कर सको और मैं तुम्हारी बुद्धि वहीं तक स्थिर कर देता हूँ लेकिन उनमें हजारों में लाखों में या करोड़ों में कोई एक होगा जो इस सत्य को जानना चाहेगा या मुझे सत्य स्वरूप में जानना चाहेगा वो जब सत्य स्वरूप में मुझे जानना चाहता है तो मैं उसे अपना लेता हूँ अपनी तरह बुला लेता हूँ जैसे उन्होंने बताया था कि सर्वधर्म परित्येज्य माँ में कम शरण सब धर्मों को छोड़ सब धर्मों को छोड़ने का मतलब धर्म का मतलब होता है आप संसार के जितने भी एक्शन से हैं कर्तव्य हैं संसार के प्रति जितने आकर्षण हैं वही धर्म हैं वही प्रोजेक्ट्स हैं उन सबको छोड़ छोटे तो, छोटे छोड़ देवताओं पर अपनी भावना रखता है कहीं हमारे प्रोजेक्ट है मेरे लड़की की नौकरी लग जाए ये मेरा बीमारी ठीक हो जाए ये मेरा ऋण चुक जाए इस तरह हमारे छोटे छोटे कामनाएं है रहती हैं उन समस्त कामनाओं को छोड़कर तू मेरी ओर आ तो फिर मैं तुझे स्वयं अपना लूँगा अपने में समा समालूंगा तो ये बात जो भगवान कहते हैं वो एप्सोल्यूट को समझने की बात है यानी सर्वोच्च को समझने की बात है जिसको हम निरपेक्ष सत्य बोलते तो निरपेक्ष सत्य को जानने वाला ही ये सब कुछ समझा सकता है ना छोटे छोटे देवताओं के बनिस्बत और वो ये भी कहते हैं कि अगर छोटे से देवताओं में भी तुम्हारी एक आस्था है लेकिन उस देवता के साथ जब आप इंटरेक्शन करते हो उस छोटे से देवता के साथ में आप कोई अंतर क्रिया करते हो चाहे वो बालमुकुंजी हो चाहे दुर्गा जी हो चाहे हनुमान जी जीव जीव जीव जीव जीव। और उस समय तुम कामना और राग से मुक्त हो तो फिर उस छोटे देवता के रूप में भी मैं ही हूँ उस छोटे देवता के रूप में भी मैं ही हूँ क्योंकि तुम्हारी वो पूजा सीधे सीधे मुझ तक आ जाती है लेकिन जहाँ तुमने अपने कामना और आगे के साथ एक छोटे से देवता की पूजा की कि मेरे को तो ये काम मारे ये विघ्नहर्ता ये बना देंगे मेरा ये काम ये भगवान कर देंगे तो उस समय मैं भी वो छोटा सा देवता बन वो छोटे से देवतापुरता काम कर देता हूँ क्योंकि वो वही दे सकते हैं जिसके लिए तुमने उनको बनाया ध्यान बन से समझो भगवान को हमने बनाया वो छोटे छोटे देवताओं को भगवान तो रूप ले लेते हैं जो तुमने बनाया हनुमान जी का जो रूप है किसी भी भगवान जी का रूप है राम जी का रूप है जो सनातन रूप है वो रूप तो निरूप है अरूप है सनातन भगवान का स्वरूप क्या है अरूप है उसमें कोई रूप नहीं ये रूप किसने दिया ये रूप मनुष्य ने दिया हम कहते हैं कि वहाँ बहुत अच्छी मूर्ति है भगवान की सुंदर किसने बनाए मनुष्य ने बनाए तो वो कहते हैं कि जिन छोटे छोटे देवताओं को छोटी छोटी इच्छाओं से तुमने बनाया मैं भी वो छोटा सा देवता बनकर वो छोटी सी कामना पूरी कर दूंगा। लेकिन उस छोटे से देवता को पूजा करते वक्त भी अगर आपके हृदय में कामना और राग नहीं है तो फिर क्या रहेगा मात्र प्रेम शुद्ध प्रेम जहां है जहाँ बिना किसी कामना के बिना किसी सांसारिक इच्छा के न राग के न द्वेश के द्वेश से भी पूजा होती कि फलाने का मैं बुरा कर दूँ तो राग से भी पूजा होती है कि फलानी कामना पूरी हो जाए या ये चीज़ मुझे मिल जाए जैसे पिछली बार एक बात और उन्होंने भगवान ने बताई थी कि चार तरह के लोग मुझे पूछते हैं आर्त पूछता है जो बहुत दुखी है दूसरा कौन पूछता है लोलुक पूछता है जिसको कुछ चाहिए धन के लिए चाहिए तीसरा कौन पूछता है जिज्ञासु पूछता है कि जिसे लोग सब पूजा करते मैं भी तो पूजा करके देखूँ मैं भी तो जब करके देखूँ क्या होता है देखते हैं लेकिन चौथा कौन है ज्ञानी और ज्ञानी ही सच्चा प्रेमी है पिछली बार यही बात करी थी कि सच्चा प्रेम ही संसार में ज्ञानी है और उसकी तुलना किससे कर सकते हैं हम कृष्ण और गोपी से कर सकते कि सभी हम गोपियां हैं और वो हमारा वो हमारा कृष्ण है वो हम तभी कर सकते हैं जब गोपियों को किसी तरह की कोई सांसारिक कामना नहीं थी सेवा इसकी कि मुझे कृष्ण चाहिए इसके साथ सांसारिक कोई कामना नहीं थी तो भगवान ये वही कहते हैं कि जब काम राग विवर्जित तुम तो मेरे पास आओ तो फिर उस परिस्थिति में मैं तुम्हें अपना लूँगा वो इसीलिए कहते एक गोपी एक कृष्ण एक गोपी एक कृष्ण वहाँ तुम हो और मैं हूँ हमको लगता है भगवान कितने भी स्वरूप कर ले वो वो तो अकेला मेरा ही क्योंकि मैं उसमें समाता हूँ वो मुझमें समाते हमारे बीच में कोई भेद नहीं कब जब काम और राग हमारा शांत रहे इसलिए छोटा से छोटा देवता भी मैं हूँ अंत में कहते हैं मुझे इन चार रूपों में पहचानो हो अध्यात्म अधि भौतिक अधिदेविक और अधिंग तो ये चार रूप क्या हैं तो यहाँ पर आठवें अध्याय के आरंभ में भगवान को अर्जुन चार प्रश्न पूछ आठ प्रश्न पूछते पहला प्रश्न है कि ब्रह्म क्या है वो लगातार प्रश्नों की झड़ी लगा देते आठ प्रश्न एकाएक पूछते कि भगवान आपने जो कुछ कहा मैं थोड़ा भ्रमित मुझे आप मेरे भ्रम को दूर करो मेरे शंकाएं दूर करो मेरे आठ प्रश्न हैं एक प्रश्न है कि ब्रह्म क्या है दूसरा कि ये अध्यात्म क्या है तीसरा कर्म क्या है फिर चौथी बात अधिभूत क्या है अधिदेव क्या है अधियज्ञ क्या है और वो शरीर में कैसे रहता है और आपको मृत्यु के समय कैसे जाना जा सकता है आपके तो अंत समय अंत में जो गति वैसी गति तो अगर अंत में आपको जानना है तो हम अंत में आपको कैसे जान सकते ऐसे आठ प्रश्न वो लगातार पूछते हैं तो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे संशय दूर करता हूँ तुमको मैं एक एक प्रश्न का उत्तर बताता हूँ वो कहते हैं कि ब्रह्म क्या है जो सबसे बड़ा है वो ब्रह्म है। अभी हमने बड़े की बात क्यों समझी कि हम यहाँ समझ लें कि वो एप्सोलिटली बिग है यानी बिग से मतलब है बिगेस्ट यानी उससे बड़ा कोई नहीं, नहीं। यानी वो सबसे बड़ा है और अध्यात्म में एक सबसे विशिष्ट बात जो सबसे बड़ा है वही सबसे छोटा है जो सबसे बड़ा है छोटे और बड़े की सीमा परमेश्वर में आके एक हो जाती है भगवान भी कहते हैं जो तो सबसे गुरुदेव भी समझाते हैं जो सबसे विशाल है वो सबसे व्यापक है व्यापक मतलब सूक्ष्म तो सर्वाधिक सूक्ष्म वही है जो सर्वाधिक व्यापक है इसका दूसरा उदाहरण संसार में क्या है अंतरिक्ष जो इतना सूक्ष्म है कि हम उसको पकड़ नहीं सकते लेकिन वो सर्वाधिक व्यापक है उससे कम सूक्ष्म क्या है वायु जो बहुत व्यापक है लेकिन फिर भी उतने व्यापक नहीं है जितना अंतरिक्ष और वो सूक्ष्म भी नहीं है जितना अंतरिक्ष क्योंकि इसको भी हम वायु को कहीं ना कहीं पकड़ ही लेते हैं इस तरह से जो जितना व्यापक है वो उतना ही सूक्ष्म है तो परमेश्वर सर्वाधिक व्याप क्योंकि वो सर्वव्यापी है तो वो सूक्ष्मात ही सूक्ष्म है तो भगवान सर्वाधिक व्यापी हैं और भगवान सर्वाधिक सूक्ष्म हैं इसके अलावा संसार में जितने स्वरूप हैं वो भगवान कहते सब मेरे ही स्वरूप हैं क्योंकि मेरी ही प्रकृति ने उनको उत्पन्न के मेरे अष्टदाह प्रकृति है जिसमें पांच महाभूत और मन बुद्धि अंकार है ये अष्टदाह प्रकृति है इसी ने सबको उत्पन्न किया है उसमें समस्त जीव जंतु भी उत्पन्न मुझसे ही हुए हैं और समस्त जड़ संसार भी मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं उन्होंने कैसे बताया कि ये संसार में आपको भिन्नता दिखाई देती है गुणों के कारण तीन गुण हैं रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण ये तीनों गुणों के कारण जो भिन्नता दिखाई देती है ये तीनों गुण मुझसे ही निकले हैं का जन्म मैंने ही दिया है और ये मुझ पर आश्रित हैं लेकिन मैं इन पर आश्रित नहीं हुआ तो कैसे जैसे सोना अगर बोले समस्त संसार के जेवर मुझ पर आश्रित लेकिन मैं इस पर आश्रित नहीं हुआ कैसे एक सोने के बिगैर सोने का जेवर तो बन नहीं सकता लेकिन सोने के जेवर के बिगैर सोना रह सकता है सोने के जेवर जेवर के बिगड़ सोने को रख लो आप जेवर नहीं बनाए हमने तो ठोस रूप में रखा है वो में रखा है वो तो जिसमें कोई जेवर नाम नहीं दे सकते उसको तो सोना तो रह सकता है बिना जेवर के पर जेवर का अस्तित्व ही नहीं हो सकता बिना सोने क्योंकि स्वर्ण का जेवर होगा तो उसमें सोना जरूरी है इस तरह से वो जेवर है उनमें गुण है और वो जो सोने का डला है वो निर्गुण उसमें कोई गुण नहीं इस तरह से वो तीन गुणों से परे है और ये तीन गुणों से युक्त है संसार तीन गुणों से युक्त है इस तरह से भगवान ने हमको चार बातें सोचने को विवश किया कि हम चार रूप में चार रूप में उनको जानो तो उन चार रूपों के अलावा कृष्ण को अर्जुन और प्रश्न पूछ लेते हैं कि भाई ब्रह्म भी बता दो मुझे अब बताए आप आपकी बात है तो ब्रह्म बता दो तो कैसे तो सब सबसे बड़ा जो है वो ब्रह्मा है और वही सबका स्रोत ब्रह्म सबसे बड़ा है वही सबका स्रोत है और वो कैसा है वो चैतन्य रूप है है ना अरे उसका रूप सबसे बड़े का कैसा है चैतन्य रूप है वह आप कहो कि मेरे भीतर आपके भीतर भी है इस सृष्टि के कण कण में उसमें चेतना के रूप में वो उपस्थित है या ना चेतना अस्तित्व स्वरूप है, जो समस्त सृष्टि को अस्तित्व है, यानी जड़ को भी अस्तित्व चैतन्य ही देता चैतन्य से ही जड़ सृष्टि का आविर्भाव होता है जरा सृष्टि भी चैतन्य से ही अवतरित होती है जितने संसार में प्रमेय हैं वो चैतन्य से जुड़े हैं या चैतन्य से उत्पन्न हैं मटकी बनती है तो कुम्हार की चेतना से उत्पन्न होती है अगर एक 5000 साल पुरानी मटकी आपको मिल जाए वैज्ञानिक बोलेंगे तो पाँच साल पुरानी तो ये तय है कि उस समय एक कुम्हार था जिसके मन में जिसकी चेतना में इस मटकी को बनाने का ख्याल आया फिर उसने उस विचार को मूर्त रूप दिया ये बात स्वयं सिद्ध हो कि यहाँ पर सृष्टि है तो किसी के मन में इस सृष्टि को बनाने का ख्याल आया और उसने इस सृष्टि को बनाने का उपक्रम किया अभी धरती तेरह अरब तेरह खरब साल पुरानी तो इस सृष्टि की उपस्थिति ही बताती है कि इस सृष्टि का रचयिता था जिसके चेतन में इस सृष्टि को बनाने का ख्याल आया विचार आया कि मैं सृष्टि को बनाऊं और उसने इस सृष्टि को मूर्त रूप दिया तो यहां पर ब्रह्म क्या है जो सबसे बड़ा है जो सबका स्रोत है और वो सर्वोच्च अविनाशी है भगवान उसका गुण बताते हैं ब्रह्म का जो सर्वोच्च अविनाशी है याने तुम भगवान को किसी भी रूप में समझो छोटे छोटे रूपों में समस्त रूप अविनाशी हैं लेकिन उनमें जो ईश्वर तत्व है जिसको यहाँ पर वो वासुदेव तत्व कहते हैं वो वासुदेव तत्व अविनाशी है क्योंकि वो कभी नष्ट नहीं होता वासुदेव तत्व सदैव अविनाशी होता है अब उसके बाद में वो अगला प्रश्न पूछते हैं कि ये आध्यात्म क्या है भगवान कहते हैं कि अध्यात्म चेतना है अध्यात्म चेतना है और ये चेतना का अविरल प्रवाह है इसको थोड़ा सा हम अच्छे से समझेंगे तो हमको समझ में आया सृष्टि में जितने जीव हैं जो चेतन कहलाते हैं चेतन संसार वो चेतन संसार सदैव इंट्रोस्पेक्शन करता है यानी वो अंतर चिंतन करता है या अपने आप को जानता है जिसको इनसाइट बोलते जो हमारी अंतर्दृष्टि होती है उस अंतर्दृष्टि को ही हम अपनी शक्ति कहते हैं भगवान की अंतर्दृष्टि भगवान की शक्ति स्वतंत्र शक्ति जिसको हम माँ अम्मा दुर्गा हैं। आपकी अंतर्दृष्टि आपकी शक्ति जैसे ही आपकी अंतर्दृष्टि नहीं होगी आपकी शक्ति दिशाहीन हो जाएगी उस शक्ति का कोई उपयोग नहीं इसलिए हमेशा आपकी शक्ति आपकी अंतर्दृष्टि आपकी अंतरदृष्टि सदैव आपके साथ होती है जिसको तुम तो मैं के रूप में जानते हो चाहे बोलो चाहे बोल के बताओ चाहे बिना बोले समझो आप हमेशा मैं के रूप में अपने आप को जानते हो कि मैं हूँ उस मैं की परिभाषा समय और समाज और बोध के साथ बदलती जाती है एक सामान्य व्यक्ति बोलता है मैं हूँ मेरी ये उम्र है मेरी ये डिग्री है मेरा ये ज्ञान है मेरी जात है ये मेरा गाँव है ये मेरा धंधा है ये मेरी आर्थिक स्थिति है ये इस रूप में यानी वो सापेक्षिक रूप में अपने आप को जानता है उस अर्थ से तुलना करता है खुद की उम्र से तुलना है करता है खुद की शरीर से तुलना करता है कि मैं युवा हूँ मैं वृद्ध हूँ या वो उन लोगों से तुलना करता है कि जो मेरे दूसरे जात के उनकी तुलना में मैं समाज का हूँ इस तरह से वो एक सापेक्षिक पहचान को मैं की तरह जानता लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति मैं को क्या जानता है वह जानता है कि मैं इस शरीर में रहने वाला चैतन्य चेतना के रूप में जानता है। और वो जो मैं है वो शुद्ध मैं वही अध्यात्म है वह शुद्ध मैं जो जानता है कि मैं कौन हूँ जब अंतरचिंतन करता है कोई इंसान पर जानता है कि ये मैं हूँ जहाँ न तो ये मेरी बुद्धि है अभी देखो बात की भाषा से बात समझ में आ जाती मेरी बुद्धि मेरा मन मेरा शरीर मेरी किताब मेरी टेबल मेरा धन मेरा घर यानी सब कुछ मुझसे अलग है ना ये टेबल मुझसे अलग है ये किताब मुझसे अलग है मेरा घर मुझसे अलग है क्योंकि ये क्या है मेरी प्रॉपर्टी मकान मेरी प्रॉपर्टी है ये टेबल मेरी प्रॉपर्टी है किताब मेरी संपत्ति है ऐसे ही मेरा शरीर मेरी सम्पत्ति है मेरा मन मेरी संपत्ति मेरा बुद्धि मेरी सम्पत्ति है मेरा अहंकार मेरी संपत्ति है इन सब का स्वामी हूँ मैं मैंने इन सब के पीछे खड़ा मैं कहूँ कि ये टेबल मेरी है तो क्या मैं टेबल हो गया मैं टेबल तो नहीं हो गया क्यों नहीं हो गया क्योंकि टेबल और मैं के बीच में एक दूरी है क्योंकि ये मेरी बिलोंगिंग है जैसे ये मेरा पर्स है ये मेरा मोबाइल है ये मेरा चश्मा है ये सब चीज़ें मुझसे अलग है सिवाय इसके कि मैं इनसे अपनी अहंता को जोड़ रहा हूँ चश्मे को मेरी हंता जोड़ रहा हूं कि मेरा चश्मा है मेरा मोबाइल है मेरी टेबल है मेरा घर है मेरा मकान है ऐसे ही मेरा शरीर है मेरा मन है मेरी बुद्धि है मेरा अहंकार इस तरह से मैं इस शरीर से अलग इस मन बुद्धि अहंकार यानी इस प्रकृति से अष्टदाह प्रकृति के पीछे खड़ा हूं तो जो अष्टदाह प्रकृति के पीछे खड़ा है अष्टदा प्रकृति यानी पांच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार जो पिछली बार हमने समझा था ये अष्टदा प्रकृति भगवान की तो उस अष्टदा प्रकृति के पीछे जो खड़ा हूँ चेतन रूप से शुद्ध शुद्धमय के रूप में वही अध्यात्म है हम उसको समझने के साहित्य को आध्यात्म बोलते हैं और उसी व्यक्ति को जो इस दिशा में चल रहा है उसे बोलेगा आध्यात्मिक क्योंकि वो उस मय को समझना चाहता है शुद्धमय को समझना चाहता है जो कृत्रिमय को तो हम समझ सब समझते हैं इस चमड़ी के भीतर मैं हूँ मेरे बाहर सारे दुश्मन खड़े हैं मेरा समस्त प्रतिस्पर्धी खड़े लेकिन शुद्ध मैं तो वो हूं जो मैं इस चमड़ी के अंदर हूं तो ये जो हमारी भावना है वो हमारा कृत्रिम परिचय आर्टिफिशल और वास्तविक आइडेंटिटी क्या है वास्तविक परिचय है कि मैं इस शरीर में हूँ चेतन स्वरूप हूँ मन बुद्धि अहंकार शरीर वैसे ही मेरे बिलोंगिंग है जैसे मकान कुर्सी जमीन जैसे मेरा चश्मा मेरा कमीज वैसे ही ये शरीर वैसी मेरी मन वैसी मेरी बुद्धि वैसे मेरा अहंकार इन सबके पीछे खड़ा हूं तो मन बुद्धि अहंकार और इन पंच महाभूतों से उत्पन्न समस्त सृष्टि के जितने प्रमेय हैं जिनको मैं कहता हूं ये चश्मा मेरा घड़ी मेरी मकान मेरा ये समस्त प्रमेय उन सब के पीछे खड़ा ना अष्टदाह प्रकृति के पीछे खड़ा हूं इस प्रकृति का स्रोत नहीं और जब इस मैं को जानते हैं तो चेतना का सतत प्रवाह है ऐसा नहीं कि क्षणभर के लिए मैं हूँ और उसके बाद में फिर मैं नहीं समस्त सृष्टि में ये निरंतरता बनी हुई है इस मैं की निरंतरता बनी हुई है, मैं कभी ख़त्म नहीं हुआ जब तक ये सृष्टि अभिव्यक्त तो स्थिति में है सब लोगों के भिन्न भिन्न मय अपने अपने शरीरों में है और जिस वक्त सृष्टि वापस महेश्वर में समा जाएगी या परमेश्वर की चेतना में एकत्रित कर ले जाएगी उस समय भगवान का अकेले का मैं रहेगा जो शुद्धमय संसार और जब वो फिर से अभिव्यक्त करेंगे तो मैं के टुकड़े हो जाएंगे ढेर सारा प्रमय बन जाएंगे और हर कोई मैं मैं मैं मैं करेगा लेकिन उन सबके बीच में कौन मैं कर रहा है भगवान ही कर रहे हैं उनको मैं करने वाला कोई दूसरा नहीं है तो इसको इस तरह से तुम अध्यात्म को जानो तीसरा उन्होंने पूछा कर्म क्या है अब कर्म का यहाँ संदर्भ क्या है भगवान ने कर्म को किस संदर्भ में समझाया समझो कर्म का है मतलब जैसे गुरु गुरुनानक देवों ने कर्ता बोला था कर्ता का मतलब वो है अल्टीमेट डुअर यानी इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाला यानी मूल कर्ता यहाँ पर वो छोटे से छोटे कर्ता की बात नहीं है कि मैंने ये किया तो मैं कर्ता हो गया वरन यहाँ कर्ता से मतलब है भगवान का जो प्रश्न पूछा अर्जुन ने उसका तात्पर्य था कि यहाँ पर कर्ता कौन है ये कैसे सृष्टि अस्तित्व में आती है इसका कर्ता कौन है तो भगवान कहते हैं कि मेरी शक्ति ही इस सृष्टि को उत्पन्न करती है किस रूप से करती है विसर्ग रूप से उत्पन्न करती है अब यहाँ पर हमने मात्र का पढ़ी थी हम में से कुछ लोग उस समय उपलब्ध थे कुछ लोग नहीं थे जिनको हम फिर बाद में कभी पढ़ेंगे मैं मात्र पढ़ी थी बिंदु स्वरूप में अन सृष्टि होती जिस वजह से माया पे बिंदु लगा अहम पे बिंदु लगा तो बिंदु रूप में अनभिव्यक्त सृष्टि होती ओ सृष्टि तो है लेकिन बिंदु स्वरूप है अभी उसकी अभिव्यक्ति नहीं है। यानी भगवान के चिंतन में ये है कि हाँ ऐसी सृष्टि बनाए जहाँ पर दो और दो चार हों छ छः और चार दस हों यानी समस्त सृष्टि के नियम भगवान ने बनाए ऐसा मत समझना कि छ और चार दस ही होते ये तो दस उसने बनाए इसलिए दस होते हम कहें कि बाईस बटे साथ पाई का मान है तो पाई का मान बाविशे साथ उसने बनाया इसलिए ये मान कुछ और भी हो सकता इसलिए उसके चिंतन में यह सृष्टि है तब तक ये बिंदु स्वरूप सृष्टि और विसर्ग का मतलब होता है जब दो हो गए विसर्ग कैसे लगाते हैं राम तो है, के बाद दो बिंदु ये जो दो बिंदु हैं विसर्ग कहलाते विसर्ग का मतलब होता है अभिव्यक्त सृष्टि बिंदु होता है अनभिव्यक्त सृष्टि अनमेनिफेस्ट यूनिवर्स और विसर्ग का मतलब होता है मैनिफेस्ट यूनिवर्स या अभिव्यक्त सृष्टि स्रस्थ। अभिव्यक्त सृष्टि में दो बिंदु है एक बिंदु है शिव एक बिंदु है शक्ति अनभिव्यक्ति में शिव शक्ति अर्धनारेश्वर की तरह एक ही महूर्त में है यहां पर अभिव्यक्त सृष्टि में शक्ति अलग है शिव अलग है दिन अलग है रात अलग है सुख अलग है दुख अलग है बड़ा अलग है छोटा तो ये विसर्ग शक्ति ही मेरी इस समस्त जीवों को जन्म देती है संसार में जितने जीव हैं वो मेरी विसर्ग शक्ति से उत्पन्न होते हैं और विसर्ग शक्ति ही इनको धारण करती है यानी विसर्ग शक्ति भगवान की इस समस्त सृष्टि को धारण करती है उस विसर्ग शक्ति अकेले के ऊपर समस्त सृष्टि जैसे एक पेड़ का तनाव समस्त पेड़ की शाखाओं को फल फूल और पत्तियों को धारण करता है ऐसे ही भगवान की विसर्ग शक्ति इस समस्त सृष्टि को धारण करती फिर भगवान कहते हैं कि विसर्ग सृष्टि समस्त सृष्टि को धारण करने के बाद भी स्वयं अपरिवर्तित रहती जैसी थी वैसी रहती है यानी इस सृष्टि को धारण करने के पहले और धारण करने के बाद अभिव्यक्त करने के पहले और अभिव्यक्त करने के, अभिव्यक्त करने के बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं ये समस्त सृष्टि का स्रोत है ओरिजिन न समस्त सृष्टि इस विसर्ग शक्ति से उत्पन्न होती और अंत में यह विसर्ग शक्ति विपरीत प्रतिक्रिया करके समस्त सृष्टि को अपने में समा लेती इसलिए मेरी विसर्ग शक्ति परमेश्वर की विसर्ग शक्ति जहाँ शिव की हम स्वतंत्र शक्ति कहते हैं यहाँ पर भगवान उसको विसर्ग शक्ति कहते हैं जो समस्त सृष्टि की आधार शक्ति है इस समस्त सृष्टि को उत्पन्न करती है और समस्त सृष्टि को धारण करती है और अभिव्यक्त करती है समस्त सृष्टि का स्रोत है और अंत में वो समस्त सृष्टि उसी बिंदु में वापस समा जाती है समस्त सृष्टि एक बिंदु में समा जाती है तो एक बिंदु से निकलती है एक बिंदु में वापस समा जाती है जब वो अभिव्यक्त स्थिति में होती है उसको हम उसको दो बिंदुओं से व्यक्त करते जब वो अब स्थिति में होती है तब हम उसको एक बिंदु में बताते हैं तो, तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि यही भगवान का कर्म है यानी भगवान क्या काम करता है सृष्टि को अभिव्यक्त करता है उसको आपने में समाट लिया ले। लेकिन उससे विसर्ग शक्ति अपरिवर्तित रहती है इसका क्या मतलब भगवान उस कर्म से कभी लिप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता क्यों इसके पीछे भगवान की किसी तरह की कामना द्वेष मोह नहीं इस सृष्टि को बनाते वक्त उसकी हृदय में किसी तरह की मोह नहीं थी उसने अपने आप से अभिव्यक्त किया है ना उसके हृदय में सिवाय प्रेम को कुछ नहीं था हम जब किसी को अपने आप से उत्पन्न करते हैं तो वो मेरा ही स्वरूप है तो उस मेरे ही स्वरूप से मोह या द्वेष तो हो ही नहीं सकता आपको आपकी उंगली से कितना द्वेष कर लोगे या कितना मोह कर लोगे अगर मोह करोगे कि ये मेरे को ज़्यादा पसंद है ये कम पसंद है तो हम कहेंगे तो ये तो मूर्खता एक आंख दाहिनी वाली ज़्यादा पसंद है बाई वाली कम पसंद है सब है क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर को अपने समस्त सृष्टि से उतना ही मोह है मोह की परिभाषा है कि जब द्वेष भी साथ में हो तब मोह होता है और जब द्वेष न हो तो प्रेम होता है तो प्रेम का शुद्ध स्वरूप हम अक्सर संसार में मोह को प्रेम बोल देते वो हमारी गलती है मूर्खता है संसार में मोह को प्रेम नहीं बोला जाता अक्सर हम कहते हैं हम उसको बहुत प्रेम करते हैं अक्सर हमारा उसके प्रति मोह है कि हमने चाहते हैं कि इसको कोई और हाथ लगा ले कोई और ले जाए इसलिए हमको उससे मोह है इसलिए हम चाहते हैं कि हम इसको प्रेम करते हैं सचमुच में हमारा प्रेम नहीं है वरन मोह है और कई लोगों से दोष द्वेष भी है कि ये नहीं ले जाएँ इस चीज़ को अगर बाजार में बहुत अच्छी चीज़ बिकनी है कोई ऐसा नहीं हो कि ये और कोई खरीद ले तो मेरे को ही इस तरह से मोह है तब तक इस सृष्टि के अंदर परमेश्वर का शुद्ध कर्म नहीं है तो परमेश्वर का शुद्ध कर्म इस मोह मुँग से मुक्त है द्वेश से मुक्त है और किसी लिप्तता से मुक्त है तीसरा प्रश्न है अधिभूत क्या है अधिभूत क्या है अब यहाँ पर अधिभूत को समझने के पहले अपन वो देख लेते हैं भगवान ने चार स्वरूप बताए थे खुद के एक तो अध्यात्म यानी मय रूप में चैतन्य स्वरूप पूरी सृष्टि में अधिभूत का मतलब होता है जितने भी पेरिशेबल यानी कि नष्ट प्राय रूप हैं संसार में चाहे एक फूल हो एक व्यक्ति हो एक कुत्ता हो एक बिल्ली हो एक मकान हो चाहे सूर्य चंद्रमा तारे हों ये सब समाप्त प्राय हैं तो क्योंकि ये निश्चित रूप से जन्मते ही मरने की तरफ बढ़ रहे हैं चाहे धरती की जिंदगी अरबों साल की हो तथापि वो पैदा होते से ही मरने लगी बच्चा जिस दिन पैदा होता है उसी दिन मरना शुरू हो जाता है ये सत्य है चाहे हमको कड़वा लगे कैसी नहीं बात बोलना चाहिए कि बच्चा पैदा हुआ बोल रहे मर रहा है पैदा हुआ ही मरने के लिए और कोई उपयोग ही नहीं उसका पैदा होने का पैदा होता ही मरने के लिए तो जितनी भी पेरिशेबल यानी मृत प्राय या जो नष्ट प्राय रचनाएँ हैं संसार में उनको अधिभूत कहते भगवान कहते हैं इन समस्त अधिभूतों के रूप में मुझे जानो अब ये बात कहने को बहुत सिंपल सी है लेकिन बहुत गहरी बात है ना समस्त जितने संसार के भिन्न भिन्न करोड़ों अरबोनी खरबोनिक अनगिनत रूप हैं कितने तरह के पत्थर दिख सकते हैं आपको बत, गिनती बता था कितने तरह के पत्थर हैं संसार कितनी तरह के फूल हैं कितनी तरह के जीव हैं कितनी तरह की रचनाएँ हैं सृष्टि के अंदर उन समस्त रचनाओं को भगवान का स्वरूप जानो बहुत अच्छी बात है अगर ये बात अगर समझ में आती है तो कितनी विशाल बात है कि संसार के समस्त रूप मेरे रूप हैं तो उस अधिभूत के रूप में तो मुझे जानो तो अधिभूत क्या है समस्त विनाशशील रूप जो परिवर्तनशील हैं जो जन्म लेते हैं मरते हैं पत्थर भी जन्म लेता है मरता है धरती भी जन्म लेती मरती है सूरज चाँद ने भी जन्म लिया है ये भी खत्म हो जाएंगे हमने भी जन्म लिया मतलब सबकी उम्र अलग अलग है लेकिन उम्र से परमेश्वर कुछ लेने नहीं वो परमेश्वर तो उस उम्र से परे है। तो समस्त जितने अधिभूत हैं अधिभूत का मतलब होता है समस्त नाश प्राय रचनाएं, या वो रचनाएँ जिन्होंने कोई रूप ले रखा है जिन्होंने कोई रंग ले रखा है जिसने कोई गंध ले रखी जिन्होंने कोई स्वाद ले रखा है उन समस्त रचनाओं को मेरे स्वरूप में जाना ये बात बहुत महत्वपूर्ण है तो संसार में जितने रूप हैं वो भगवान है ये बात भगवान ने स्वयं बोली इसमें श्रीमद भगवत गीता में कि अधिभूत के रूप में मैं हूं अधि अध्यात्म के रूप में हूं मैं के रूप में हूं सबके भीतर और अधिभूत के रूप में हूं समस्त सृष्टि के भिन्न भिन्न रचनाओं के रूप में उसके बाद उन्होंने कहा था मैं अधिदेव के रूप में हूं अधिदेव क्या होता है आत्मा को अधिदेव पुरुष को अधिदेव के कि इस सृष्टि में पुरुष रूप से मैं हूं पुरुष यानी सर्वोत्तम पुरुष वो सर्वोत्तम पुरुष क्या है सर्वोत्तम पुरुष क्या है मनुष्य की आत्मा सब जीव की आत्मा जो आत्माओं को परमेश्वर के रूप में जानो अब हमारे पास भगवान को देखने का भी फिलहाल कितने तरीके हो गए तीनों गए मैं के रूप में जानू आत्मा के रूप में जाना और समस्त नष्ट प्राय रचनाओं के रूप में जाना जो बिना जिन रचनाओं ने जन्म लिया है फूल ने भी जन्म लिया है पत्थर ने भी जन्म लिया एक मूर्ति ने भी जन्म लिया है एक मंदिर ने भी जन्म लिया है तो इन सब नष्ट प्राय रचनाओं में मैं ही हूँ और अंतिम रूप से कहो अधियज्ञ के रूप में जाना अधि क्या है भोक्ता इन सबका भोक्ता मैं ही हूँ तुम कहोगा कि मेरे को चाय पीनी है और ये भगवान को चाय पीनी है वास्तव में चाय पीने वाले भगवान हैं तुम कहो मुझे ये मकान बनाना है हमको सृष्टि से जो सरोकार है हम जितने करते हैं यज्ञ करते हैं यज्ञ चाय बनाना भी यज्ञ है मकान बनाना भी यज्ञ है चाय बनाने के लिए हमसे दूध है कि नहीं पत्ती है कि नहीं शक्कर है कि नहीं पानी है कि नहीं है गैस टंकी है हम जब देखते हैं हाँ ये सब चीज़ें हैं अब इनके भिन्न भिन्न सम्मीश्रणों से हम चाय बना लेते हैं ऐसे ही समस्त कार्य हम कहते हैं बच्चों को अच्छा इंटेलिजेंस को डॉक्टर बना देते हैं उसको पढ़ाने भेजते हैं ये भी एक यज्ञ है तो इस यज्ञ के पहले एक कल्पना है उस कल्पना के बाद में उसका एग्जिक्यूशन है ना हम उसको मूर्त रूप देने की कोशिश करते हैं अंत में मूर्त रूप मिल जाता है ये तीन रूपों को बोलते हैं विसर्ग के तीन स्वरूप इसको बोलते हैं शाम्भव विसर्ग शाक्त विसर्ग और आणव विसर्ग जब वो कोई प्रोजेक्ट कोई यज्ञ सिर्फ बिंदु स्वरूप यानी कल्पना के रूप में तुम सोच रहे हो यार ये बच्चा पैदा हो इसको मैं डॉक्टर बनाऊं ये बिंदु स्वरूप है अभी क्योंकि ये तो आपकी एक इमेजिनेशन लेकिन आपने कहा कि नहीं तो ये काम करना ही मेरे फिर आप उसके लिए उसको एजुकेशन देते हो वातावरण पैदा करते हो जिसके द्वारा वो काम बने तो ये क्या है शाक्त विसर्ग यानी अब उसकी अभिव्यक्ति हो रही है उस काम की और अंततः तो वो डॉक्टर बन जाता है आपके प्रयास सफल हो जाते हैं ये क्या हुआ आणव विसर्ग आणविसर्ग के अंदर भिन्नता प्रखरता से उत्पन्न हो ऐसे ही भगवान ने सोचा कि मैं सृष्टि बनाऊं, वो सृष्टि उनके चेतन में इच्छा शक्ति के रूप में वो क्या है इच्छा शक्ति में जब के रूप में आई वो क्या था शाम्भ विसर्ग जब उनमें ज्ञान शक्ति जुड़ के उसको कैसे बनाना विचार करें चिंतन करें उसका ब्लू बनाएं तो वो स्थिति को बोलते हैं हम शाक्त विसर्ग जब वो एक उसका भिन्नता का बीज बो दिया उसमें कि इसके अंदर बड़ा होगा तो छोटा भी होगा अच्छे होंगे तो लोग बुरे भी होंगे बदमाश होंगे तो गुंडे होंगे तो संत भी होंगे इस तरह से भगवान ने एक सृष्टि के भिन्नता का स्वरूप अपने क्षेत्र में बो दिया वो क्या हुआ शाक्त विसर्ग और जब उन्होंने सृष्टि को अपने से बाहर अभिव्यक्त कर दिया सृष्टि के लिए उन्होंने क्या बनाया अंतरिक्ष बनाया शक्ति बनाई मोलिक्यूल बनाए ना कि जो पदार्थ बनाया और जब सृष्टि अभिव्यक्त होगी तो अज्ञान बनाया ताकि सृष्टि उस पर टिके रहे अज्ञान के बगैर सृष्टि टिकती नहीं क्योंकि जैसे तुम सोचो कि मैं ज्ञान पूर्ण ज्ञान आया तो आप तो शिव हो जाओगे सृष्टि टिकेगी नहीं तो सृष्टि कहाँ पर टिकी है अज्ञान पर टिकी है तो इस तरह से भगवान ने जब ये सृष्टि बनाई तो ये क्या हुआ आणव विसर्ग यानी वो सृष्टि आप अभिव्यक्त हो इसलिए तीन स्टेजेस हैं पर स्थिति परा अपरा स्थिति और अपरा स्थिति स्थिति में वो सृष्टि आपके भीतर है अपरा स्थिति में वो बाहर है लेकिन वो बीच की स्थिति में क्या है परा अपरा स्थिति जिसको शाक्त विसर्जित होती है इस तरह से भगवान ने उनको अभिव्यक्ति के तीन स्तर बताए इन तीन स्तरों से सृष्टि भगवान अभिव्यक्ति होती है हमारे पास भी यही तरीके जब भी हम सोचते हैं बनाना है तो वो सोचते पैसे हैं इतने जमीन कहाँ ले लें कहाँ रहना है अपने को कितना बड़ा मकान बनाना तो सबसे पहले विचार आता है वो बिंदु स्वरूप आता है विचार कि यार मकान होना अपने उसके बाद हम उसके लिए प्लानिंग करते हैं वो क्या है शाक्त तो विसर् गए लेकिन जब मकान बनना शुरू हो जाता है उसकी अभिव्यक्ति शुरू हो जाती है मकान में रहने लग ये क्या है आणो विसर इस तरह से भगवान बताते हैं कि हर एक सृष्टि की कर्ता की तीन स्थितियाँ इस तरह से भगवान उसमें भोक्ता के रूप में हैं अब तुम तो मकान मैंने बनाया तुमने बनाया मकान तुमने बनाया प्लान तुमने बनाया मकान तो इसमें तुम कौन हो भोक्ता के रूप में भगवान बैठे यानी तुम जो खाते हो पीते हो करते हो दुकान लगाते हो मकान चलाते हो जो भी करते हो इसमें भगवान ही अंदर हैं जो इस सबके भोक्ता है इसलिए भोक्ता के रूप में मुझे जानो अब भगवान को जानने के चार तरीके हो गए हमारे एक क्या तरीका हो गया कि समस्त सृष्टि में जो मैं है वो भगवान है अब इस समस्त सृष्टि में जो अधिभूत है पेरिशेबल नेचर है वो भगवान है इस समस्त सृष्टि में जो भोगता है वो भगवान है और समस्त सृष्टि में जो पुरुष है आत्मा है वो भगवान है अब इन सबको देखो तो फिर भगवान के सिवा है क्या अब बताओ इन चार चीज़ों के अलावा संसार में कुछ दिखता है क्या तो संसार को देखने का एक नजर दिया भगवान ने तो आज हमारी बात कुछ दो चार मिनट ज़्यादा की हो गई बल्कि आज अपनी बात यहाँ पर हम हाल्ट करते रोकते हैं अगले हफ्ते से हम अपनी ये आठवें अध्याय की चर्चा को जारी रखेंगे तो बहुत रुचिकर है गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण सतगुरु देव की जय शि सरकार की जय कमा की जय हो